मुनिगण सन्यासीगण उपस्थित आर्यभद्र पुरुषो पूजा के योग मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचार्य स्वामी दयानंद जी अपने युग के सबसे बड़े विचारक भी थे और धर्म के क्षेत्र में जो रूढ़िया और विकृत परंपराएं उत्पन्न हो गई थी उनका जितना वेग से जितनी प्रबलता से उस पर अपनी दुधारी तलवार चलाई या उसका खंडन किया उतना शायद उससे पहले किसी भी ऐसे संत महात्मा ने इतना प्रबल खंडन नहीं किया होगा तो स्वामी जी सबसे बड़े शत्रु थे किसके जड़ पूजा के तो इसलिए स्वामी जी ने अपने व्याख्यानों में बार बार बार बार उसकी चर्चा उसकी विवेचना उसके संबंध में जो हानियां हैं उनका बार बार याद दिलाना ये सब उन्होंने अपने व्याख्यानों में आवश्यक समझा तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कौन पढ़ेगा आज कोई प्रदेश, प्रतिष्ठा मयू अथवा अथवाजन चिंतामणि इत्यादि तत्व ग्रंथों में मंत्र लेकर हम जड़ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं यदि कोई ऐसा कहे तो हम उन तत्व ग्रंथों का कुछ नमूना दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये ग्रंथ माननीय हो सकते हैं या नहीं पुनः पीतवा भूतल पुनर्द चलेगा ना सो तो अब मूर्ति के पूजा विचार कर करना चाहिए अब मूर्ति के पूजा के विषय पर विचार करना चाहिए जड़ मूर्ति की केवल जड़ पदार्थ के नाते से पूजा नहीं होती इसलिए प्रथम उसमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर, करनी पड़ती है मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ भावना ही है भावना का अर्थ विचारणा यह होता है यादृशी भावनाए से सिद्धिभावती जैसी जैसी भावना वैसे ही उसको सिद्धि मिलती है ऐसा कोई कोई कह लग जाते हैं परंतु तो यह मिथ्या प्रलाप है क्योंकि मनुष्य को सदा सुख प्राप्ति की दृढ़ भावना रहती है फिर उनको सर्वदा सुख प्राप्ति क्यों नहीं होती उसी तरह पर्वत के बीच सुवर्ण की दृढ़ भावना की जाए तो भी पर्वत सोने का कभी नहीं बन सकता हमारी प्रतिष्ठा हमारी भावना के कारण जड़ मूर्ति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता और प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात मूर्ति सचेतन नहीं होती आंखों से देखें ऐसा नहीं होता यह हम सब सबो को अच्छी तरह मालूम की है अस्तु परमेश्वर का खंड सब जगत घर ऐसी चल रहा है उसमें हमारी वृद्धि से कोई परिवर्तन नहीं होता जो जड़ है वो जड़ ही रहेगा और जो सचेतन है वो सचेतन ही समझा जाएगा स्वामी जी अपने व्याख्यान के विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अब मूर्ति के सोडोसोप सोडो चार पूजा के विषय पर विचार करना चाहिए जड़ मूर्ति की केवल जड़ पदार्थ के नाते से पूजा नहीं होती हमारे पौराणिक भाइयों का कथन है कि हम मूर्ति की पूजा तो करते हैं पर जड़ मूर्तियों की पूजा नहीं करते तो आर्य समाज भी यही कहता है कि हम मूर्ति की पूजा तो करते हैं किंतु जड़ मूर्तियों की पूजा नहीं करते अब दोनों के मत एक जैसे हैं वो भी कहता है कि हम जड़ मूर्तियों की पूजा नहीं करते आर्य समाज का सिद्धांत भी इसी बात का का जो प्रमाण है वो देता है कि आर्य समाज भी जड़ मूर्ति पूजा की पूजा नहीं करता है जड़ मूर्ति की पूजा को नहीं मानता है तो दोनों में अंतर क्या है तो हमारे पौराणिक भाई कहते हैं कि ठीक है हम जड़ मूर्ति की पूजा नहीं करते फिर कैसे करते हैं तो कहते हैं इसलिए प्रथम उसमें उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है किसी भी इष्ट देवता की मूर्ति है चाहे वो शिव की हो ब्रह्मा की हो विष्णु की हो किसी की भी तो कहते हैं कि जयपुर से या जहां भी मूर्तियों का भंडार होता है जहां पर मूर्तिकार मूर्ति बेचते मूर्ति हैं वहां से हम खरीद के लाते हैं पर सीधी तो उनकी पूजा हम नहीं करते मंदिर में उनको ऐसे तो नहीं बैठाते उसके लिए कुछ विधियां होती हैं उन विधियों को आधार बना करके फिर हम जब मंदिर में स्थापित करते हैं फिर वो मूर्ति सचेतन हो जाती है और सचेतन मूर्ति पूजा के करने में किसी प्रकार का कोई मूर्खतापन तो है नहीं तो कहते कैसे हो जाती तो कहते हैं कि जब हम मूर्ति को खरीद के लाते हैं तो जब हम अपने मंदिर में उसकी विधि के अनुसार प्रतिष्ठा करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा बिना मंत्रों के तो होगी नहीं प्राण प्रतिष्ठा के लिए कोई मंत्र चाहिए तो वो फिर मंत्र पढ़ते हैं। पर वो मंत्र कहां के हैं इसका कुछ पता नहीं लगता कई बार ऐसा भी होता है कि मंत्र बना भी लेते हैं जैसे आजकल संस्कृत में कई ऐसे शब्द आते हैं कि जो पहले नहीं थे अब उसमें डाल दिए गए नई नई भाषा बन जाती है संस्कृत के लिए लेकिन वो संस्कृत के मूल शब्द नहीं है वो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं बिल क्लिंटन महोदय ने एवं उक्तम तो बिल क्लिंटन महोदय ने बिल क्लिंटन कोई संस्कृत का शब्द तो है नहीं पर संस्कृत में प्रयोग होता है बिल क्लिंटन महोदय ने अस्मिन विषय एकादृशा वार्ता कृता ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे बहुत सारे शब्द ऐसे संस्कृत में मिल जाएंगे जो आजकल संस्कृत भाषा के नाम से जाने जाते हैं है वो विदेशी शब्द लेकिन उनको संस्कृत में बोल दिया जाता है तो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र कहां के हैं उनका तो कोई पता नहीं लगता है खोजबीन करने पर भी लेकिन वो मंत्र तो बोलते हैं तो कहते हैं मंत्र वेदों के तो है नहीं तो कहते हैं कि जब हम उस उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा ये सिर्फ भावना ही है और जब कोई भी हम कार्य करते हैं तो भावना का उसमें मुख्य स्थान रहता है भावना के बिना श्रद्धा नहीं होती और जो श्रद्धा नहीं होती तो किसी भी कार्य को करने में वो आनंद नहीं मिलता है जिस कार्य को श्रद्धा पूर्वक करने में आनंद मिलता है तो हम उसमें पहले भावना करते हैं कि ये राम की मूर्ति है या कृष्ण की मूर्ति है ये हमारे इष्ट देव हैं इनसे हमारी रक्षा होगी ये हमारे हमारे पूजनीय हैं बहुत तरह से हम अपने अंदर से उनके प्रति भावनाओं को उमारते हैं उभारते हैं तो कहते हैं फिर क्या कहते तो हैं भावना अगर तो विचारणा ये होता है तो संस्कृत में एक वाक्य चलता है यादृशी भावना या सिद्धिर बहुत तादृशी कहते हैं जिस प्रकार की भावना जिसकी होती है तादृशी बहतीशी सिद्धिर बहुती यादृशी भावना जैसे बहती तादी सिद्धिर होती तो जैसी जिसकी भावना होती है वैसे उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है अब बात यह है कि, कि कुछ जगह तो ये घट सकता है कि जैसी जिसकी भावना होती है जैसे हम किसी के बारे में बुरा चिंतन करते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं ये हमने भावना के आधार पर ही हमने अपने को अच्छा या बुरा चरित्र निर्माण करने का एक संदेश दे दिया जब हम किसी के बारे में शुभ चिंतन करते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं यानी हमारा जो मस्तिष्क है वो अच्छा विचार करने लग जाता है जब हम अपने अंदर उत्साह की भावना जगा दे, तो हम उत्साहित हो जाते हैं हमारे अंदर एक उत्साह उत्पन्न हो जाता है निराशा की भावना जब हम अपने अंदर उत्पन्न करते हैं तो हम निराशा में घिर जाते हैं कुछ अच्छा नहीं लगता तो कुछ जगह पर तो ये भावना ठीक काम करती है लेकिन जो प्रसंग यहाँ पर चल रहा है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा भावना के आधार पर हम करते हैं पर वो भावना झूठी है क्योंकि जिसमें प्राण प्रतिष्ठा आप करने जा रहे हैं एक तो वो प्राण प्रतिष्ठा कोई मंत्रों से तो होगा नहीं क्योंकि प्राण जो है वो एक अलग एक तत्व है उसका मंत्रों से क्या संबंध है उसका मंत्र उसके लेना देना है तो जब प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र बोलते हैं जैसे वो प्राण्यो नमः या और उनके जो मंत्र होते होंगे तो कहते हैं कि बस अब जब हमने इसमें प्राण प्रतिष्ठा विधियों के द्वारा कर दी अब ये हमारी रक्षा करेगी अब ये हमारी सुनेगी अभी हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगी उनसे पूछा जाएगी तो तुम्हारी रक्षा कैसे करेगी अगर कोई ऐसा पहुंच जाए जो उस मूर्ति को नहीं मानता है या उस मूर्ति के प्रति श्रद्धा ही नहीं रखता है और वो उठा करके यूं ऐसे फेंक दे या उसके ऊपर कुछ गलत चीज डाल दे तो वो इष्ट देव ही अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा तो भक्त कैसे रक्षा करेगा भक्त यही करेगा ज्यादा से ज्यादा कि उसका हाथ रोकेगा उसको डांटेगा उसको बाहर भगाएगा पर ये तो चेतन ने किया ना उपा, उपासने क्या किया जिसकी हम उपासना कर रहे हैं उसने क्या किया उसने तो अपनी रक्षा नहीं की अगर वो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद चेतन हो गई उसमें हमारी जैसी शक्ति आ गई अब वो हमारी प्रार्थना सुनती है अब वो हमारी रक्षा करती है तो उसको अपनी रक्षा भी तो करनी आनी चाहिए अपनी रक्षा नहीं कर रही है ऊपर सामने वाले की रक्षा कर रही है ये भी संभव नहीं है क्योंकि अगर मंदिर में कोई गलत व्यक्ति घुसता है और वो पुजारी के ऊपर हमला करता है दिल्ली में एक बार दंगा हो गया दंगा हो गया तो एक पुजारी जो था वो मंदिरों में से पड़ी रहती है चटाई तो चटाई गोलमोल करके उसके बीच में घुस के और एक कोने में खड़ा हो गया चटाई ओढ़ गई दूर से ऐसा लगता था कि जैसे चटाई खड़ी हुई है कोई आदमी नहीं है भीतर डर के मारे अब वो आए उपद्रव करने वाले इधर उधर तोड़ा फोड़ा सब किया और वो चले गए उन्होंने सोचा कि आदमी तो कहे नहीं और जब वो सब चले गए तब तब वो बाहर निकला तो किसी ने उससे पूछा कि आप तो कहे तो मूर्ति हमारी रक्षा करती है मूर्ति ये जो है भगवान जी हमें बहुत जो है बल देते हैं अब तो अब तो कुछ नहीं हुआ तुम तुम अगर इष्ट कि उपासक हो और तुम उनमें अपनी शक्ति मानते हो कि हमारी रक्षा करती है तो फिर चटाई के बीच में क्यों घुसे बोले जी जानते तो हम भी हैं लेकिन क्या करें कि लोकाचार के कारण हमें ये मूर्ति पूजा करनी पड़ती है तो इससे क्या पता लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा वो नाम मात्र की होती है वो प्राण प्रतिष्ठा जिसकी होती है जिसमें होती है वो हमारा कुछ ना तो बना सकती है न बिगाड़ सकती चेतन व्यक्ति बिगाड़ सकता है चेतन व्यक्ति किसी का कुछ अनिष्ट कर सकता है किसी का कुछ अच्छा कर सकता है लेकिन जड़ मूर्ति से आशा नहीं की जा सकती तो कहते हैं ये जो भावना हम बनाते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब उस मूर्ति का ध्यान करना या मूर्ति के साथ में नैवेद्य चढ़ाना ये अब उचित है कहते हैं ऐसा नहीं है फिर स्वामी जी कहते हैं आगे जैसे एक उदाहरण देते है कि जैसे दूध में कोई शक्कर की भावना करके और मिट्टी डाल दे कि ये चीनी है और है धूल और ये सोचे कि देखो ये चीनी है चीनी है चीनी है और उस दूध में धूल डाल करके और पिए तो उसको मीठा लगेगा या या उसको धूलि वाला दूध मिलेगा किस आ जाएगी सारी पूरी प्रक्रिया जो है वो जीभ से लेकर के गले तक सारा खराब हो जाएगा तो झूठी भावना भावना नहीं होती भावना के पीछे कोई तर्क होता उसके पीछे कोई सत्य होता है इसलिए श्रद्धा शब्द में ही ये ये अर्थ निकलता है कि श्रद्धा से जो कुछ किया जाता है सत्य के सहारे जो कुछ किया जाता है उसका नाम है श्रद्धा श्रद्धा में सत्य छुपा है सत्य को श्रद्धा से अलग नहीं किया जा सकता इसलिए जहां भावना है वहां सत्य और श्रद्धा होगी ही और जहाँ कुभावना है या जहाँ झूठी भावना है ना तो वहाँ सत्य होगा ना वहाँ श्रद्धा होगी आगे कहते हैं जैसी जैसी भावना उसको बैसी सिद्धि मिलती है ऐसा कोई कहने लग जाते हैं कहते हैं परंतु ये उनका मिथ्या प्रलाप है क्योंकि सब मनुष्यों को सदा सुख की प्राप्ति की दृढ़ भावना रहती है फिर उनको सर्वदा सुख प्राप्ति क्यों नहीं होती स्वामी जी एक तर्क देते है कहते है की प्रत्येक मनुष्य हालांकि प्रत्येक प्राणी भी कह सकते हैं दुनिया का प्रत्येक प्राणी की ये अंदर से इच्छा हमेशा ही उत्पन्न होती रहती कि मुझे सुख मिलना चाहिए पर सुख तो मिलता नहीं अगर केवल भावना करने से सुख मिल जाता तो हर आदमी सुखी होता फिर उसको तनाव उसको दुख उसको अपमान किसी भी तरह की पीला नहीं दे सकते थे तो कहते हैं कि संसार भर के मनुष्यों की ये इच्छा इच्छा बनी ही रहती वो इस इच्छा से अतृप्त रहते हैं मुझे सुख मिले सुख मिले सुख मिले लेकिन फिर भी मनुष्य सुखी तो नहीं है लोग शांति के लिए मंदिरों में जाते हैं लोग शांति के लिए किसी आश्रम में जाते हैं कि शांति मिलना चाहिए सुख मिलना चाहिए परंतु ना तो सुख मिलता है ना शांति मिलती है क्योंकि उसका संबंध केवल भावना से नहीं है उसका संबंध है ज्ञान से ज्ञान से जब हम भावना उत्पन्न करते हैं तो हम अपने लिए सुख उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है और केवल भावना भावना हम करें तो ज्ञान के आधार पर जो भावना खड़ी होगी उससे तो हम सुख प्राप्त कर सकते हैं किन्तु तो केवल भावना से हमें सुख नहीं मिल सकता तो स्वामी जी कहते हैं कि सब कोई ये कहते हैं और उनकी इच्छा होती है कि मुझे सुख मिल जाए लेकिन फिर भी उनको सुख नहीं मिलता बड़े बड़े धनवान धनवान भी दुख से पीड़ित होते देखे जाते हैं शोकग्रस्त होते हैं लगभग अधिकांश में क्योंकि उनके पास भावना तो हो सकती है लेकिन ज्ञान नहीं है कि कि कैसे मेरे पास जो साधन है उसका हम सदुपयोग करें ये ये जो विचार है ये केवल ज्ञान से ही समझ में आ सकता है कि कैसे हम अपने पास जो साधन है धन है पैसा है व्यक्ति है वस्तु है हम कैसे इनका सदुपयोग करें ये ज्ञान से तो संभव है पर केवल भावना से संभव नहीं है आगे कहते हैं उसी तरह पर्वत के बीच सुवर्ण की दृढ़ भावना की जाए तो भी पर्वत सोने का कभी नहीं बन सकता है कि कोई पर्वत है और उसको हम बार बार ये कहें कि तू सोने का बन जा तो सोने का तो नहीं बनेगा वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर ईश्वर के भक्त में इतनी दृढ़ भावना है ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है तो अगर पत्थर भी होगा ना और वो ये कह जाएगा कि हे पत्थर तू यहां से चला जा या हे पर्वत जो तू यहाँ खड़ा है ना रात दिन मुझे तंग करता रहता है अगर उसकी ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास की भावना होगी और वो जब ये उस ईश्वर की शक्ति से यह कह देगा कि हे पर्वत तूने मुझे बहुत परेशान कर रखा तू यहाँ से चला जा कहीं और जाके स्थिर हो जा तो वो पर्वत हिलेगा वो तो अपनी जगह पर स्थिर रहेगा कई लोग ऐसे तर्क देते है कि अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है तो इस पर्वत से नीचे कूद के दिखा दो अब ये भी कोई बात है ये कोई तर्क है कि पर्वत से नीचे कूद के दिखा दो भाई पर्वत अपना काम करेगा सही अपना काम करेगा जब 100 फुट या 200 फुट से नीचे गिरेंगे तो हाथ पे तो टूटने अब उसमें ईश्वर क्या करेगा भाई ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है तो हम क्यों कूदें? 500 फुट से हम कोई पागल है कि हम पांच फुट से नीचे कूद के भगवान के ऊपर विश्वास सिद्ध करा दे कि देखो मैं 500 फुट से नीचे कूदा और नीचे विष्णु भगवान ने हमें हाथ में ले लिया और हम नहीं मरे हमारे हाथ पे भी नहीं टूटे क्योंकि विष्णु भगवान ने हमें अपनी गोद में ले लिया ऐसे दिखाते हैं ना सीरियलों में तो ऐसा नहीं है हाथ पर टूटेंगे क्योंकि प्रकृति के जो नियम है वो तो नियम है वो काम करेंगे तो कहते हैं कि वो भी कभी सोने का नहीं बन सकता और हमारी भावना कारण जल मूर्ति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता कहते हमारी भावना से जड़ मूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं हूं और मैं मान लीजिए दुख से पीड़ित हूं कोई भी मुझे दुख है मानसिक दुख है शारीरिक दुख है और मैं किसी अन्य व्यक्ति को अपनी दुख की कहानी सुनाता हूं तो वो हंसता है और सामने तो कहेगा कि हाँ भाई तुम्हारा दुख दूर होना चाहिए भाई बहुत दुखी हो भगवान करे तुम्हारा तुम्हारा दुख दूर हो जाए लेकिन पीछे ये भी कह सकते हैं कि अच्छा है फंसा है ना बुरी तरह फंसा है अब इसको मजा आएगा पीछे ये भी कह सकता है तो दूसरे के दुख पर हंसने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे दूसरे के दुख में दुख दुख में को अपना दुख मानने वाले बहुत कम लोग होते हैं तो संसार को जब हम अपना दुख सुनाते हैं तो अधिकांश लोग उनमें से आपके हमारे दुख को सुनकर के भीतर मुस्कुराते हैं रेरे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणा शुरू अम्बोदा बहबोही सन्ती गगने सर्वे नई तादृशा केचिद वृष्टि विरा दि वसुधाम केचिद गर्जंति वृथा यम यम पश्यसी तस तस, तस पुरो दीनम बचा कोई विद्वान एक पपीहा को उपदेश करता है चातक पक्षी को उसकी आदत क्या होती है कि वो जब प्यासा होता है तो नदियों का पानी नहीं पीता किसी भी जगह का पानी नहीं पिएगा नदी का या या किसी बर्तन में रख दीजिए या कोई सागर हो ताला हो वो, वो केवल बर्फा का जल ही पीकर के अपनी प्यास बुझाता है तो चातकली कहा गया है कि रेरे रे चातक सावधान मनसा अरे सावधान मन से तू मेरी बात सुन एक क्षण को मेरी बात सुन ले कि ये बहुत सारे बादल आते हैं चले जाते हैं बहुत सारे बादल तैरते हैं तैरते हुए निकल जाते हैं बहुत सारे बादल वर्षा की बर्षा की तरह होते हैं कि शायद बरसेगा परंतु तो एक बूंद नहीं बरसती और बादल आगे चला जाता है तो तू तो जिस किसी भी बादल को देखता है उसी के आगे तू अपना रोना रोता है अपनी प्रार्थना करता है कि हे बादल मेरी प्यास बुझा दे प्याऊ प्याऊ प्याऊ पपी की आवाज आती है ना कहते हैं कि उनमें से कुछ ही बरसने वाले होते हैं, बरसने वाले होते हैं। इसलिए भाई तू अपने दुख को हर किसी को मत कह हर किसी के सामने अपनी दुख की राम कहानी मत सुना ये भी देख ले कि ये दुख मेरा दूर करने वाला है या नहीं है ये देख ले कि ये तेरे, तेरा हितैसी है या नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं की तेरा मजाक उड़ाने वाला हो तो अपने दुख को या तो अपने अंदर ही उसको पी ले अपने अंदर इसको सहन कर ले और उस दुख का उपयोग करके अपने को ताकतवर बना ले कि अच्छा है दुख आया ना ठीक है मैं भी देखता हूँ तू कितना बड़ा है मैं तुझे शत्रु नहीं मित्र की तरह समझता हूं मैं तुझे गुरु मानता हूं मैं दुख को गुरु मानता हूं ये कहकर के वो वो मजबूत होता है अंदर से क्योंकि दुख हमें बुद्धिमान बनाता है दुख हमें दुख हमें, दुख हमें हमारी जो प्रतिभा है उसकी परीक्षा लेता है दुख हमारी धैर्य की और विवेक विवेक के लिए एक प्रकार से चुनौती देता है कि देखें तेरे अंदर कितना धैर्य है कितना विवेक है कितना संयम है तो इस दृष्टि से दुख हमारा गुरु है ऐसा मान करके वो चलता है तो वो किसी को अपना दुख नहीं कहता वो अपने आप ही पी लेता तो कहते है कि, कि जो भी तेरे सामने आता है कोई बादल का टुकड़ा उसी को तू अपनी प्याज बुझाने के लिए प्रार्थना करने लग जाता चोंच खोल करके ये प्याज बुझाने वाले नहीं है प्याज बुझाने वालों की पहचान कर कि कौन तेरी प्याज बुझाएगा कौन सा बादल का टुकड़ा तेरी सुनेगा और तेरे मुंह में उस बरसा का पानी आएगा तो यहां पर भी यही बात है कि मूर्ति पूजा से हमारे विचारों से हमारी भावनाओं से उस मूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है हम लाख रोए लाख सिर पटकें पर वो तो वैसी की वैसी रहेगी इसलिए चेतन की पूजा करने से हम अपने दुख को दूर कर सकते हैं ये आज का विषय ही समाप्त करते हैं शांति पाठ